मन को रुकने के लिए तीन पाने करेंगे मन में ईश्वर की उन्मति बनाए रखें मन में ईश्वर तो हमें जो प्राण के आधार है प्राण से भी प्रिय है प्राणाधार है ऐसे प्राण स्त्रोप परमेश्वर के ध्यान करते हुए तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे तीन बार ईश्वर का मुख्य नाम का चत करेंगे पहले वासनिक उच्चारण पूर्वक दूसरा उपान सुखी में तीसरा मानसिक जप ईश्वर पर बनाते हुए स्मरण करते हुए जो हमारे अनाथ काल से अनंत काल तक साफ रहने वाला है हमारे गुरु हैं माता पिता, ऐसे सुख स्वरूप परमेश्वर की, की हम ध्यान करते हैं उसका मुख्य नाम जो है उस ओंकार का जप करेंगे ओ थोड़ा सा हाथों तो को घर्षण करके मुख्यमंडल में स्पष्ट करेंगे धीरे धीरे आपके खुल सम्मानीय स्वामी जी महाराज उपस्थित तो भद्रपुरुष और तो ब्रह्मचारी हमारे ये वेदोपदेश में ये चूंकि प्रांति प्रवचन होता है इसमें चालीसवा अध्याय के आज कौन सा मंत्र पढ़े चरमा चर्रमा मंत्र का अध्याय किया गया है इस अध्याय एक आध्यात्म विषय है ईश्वर के स्वरूप हमारे क्या कर्तव्य है जड़ चेतन का क्या स्वरूप है इस प्रकार के अनेक विषयों से संकलित है ये पिछले संभूति और असमभूति के विषय में चर्चा की थी अविद्या अविद्या के विषय में चर्चा चल रही है तो जो अविद्या की उपासना करने वाले होते हैं वो अंधकार को प्राप्त होते हैं अंधतमा प्रविशंति ये अविद्या अविद्यापास अविद्या की उपासना और अविद्या कल अपने सूत्र में ही आ गया था अनित्य सूची दुख अनात्मक सुख नित्य सुखी सुखा अविद्या तो जो चीज़ जैसे जो जैसे नहीं है उसको ऐसे मानना उसको क्या कहते हैं अविद्या कहते हैं और जो चीज़ जैसे उसके यथार्थ स्वरूप को ठीक ठीक हम जान लेते हैं तो उसे विद्या कहते हैं तो यह कहा कि भाई जो अविद्या की उपासना करता है वो तो अंधकार को प्राप्त होता है दुख को प्राप्त होता ही है और उससे भी अधिक गहराई गा, अंधकार गहन अंधकार घोर नरक घोर दुख कष्ट पीड़ा दर्द उससे भी भूया मतलब अधिक ते वे तम अंधकार को प्राप्त होते हैं जो विद्यायाम रहता है भाई जो नहीं अपने अप सरकारी का, सरकारी दंड भी इस प्रकार का होता है ना जो थोड़े कम लिखा पढ़ा है सामान्य व्यक्ति है उसकी सरकार भी थोड़ा सा छूटछाट कर देती है चलो भाई अज्ञान व्यक्ति है ऐसा है तो थो थोड़ा और जो लिखा पढ़ा व्यक्ति होता है बड़े ऑफिसर होता है और कुछ होता है उसको क्या है राजनीतिक अपने अपने दंड के नियमों के अनुसार उसको दंड तो अधिक मिला बाकी फिर अपनी धोखेदारी और अपने रिश्वत और अन्य प्रकार के कारण अपने उसको छोड़ देते हैं कि अपने अधिकार अपने पक्षपात कर देते हैं वो अलग चीज़ है बाकी सरकारी दंड जो नियम व्यवस्था संविधान बना रखे उसके लिए दंड भारतीय संविधान में भी उसके लिए अधिक है तो जो विद्या में रमण करते हुए जानते हुए मतलब चीजों को जानता है भाई ये काम नहीं करना चाहिए और करता है तो उसको अधिक दंड मिलता है ये पिछले मंत्रों का भाव था आज का मंत्र है इसमें जड़ और चेतन की पृथकता भेद क्या है इसमें बता रहा है कुछ लोग कहते हैं बता रहा है कि कुछ लोग कहते हैं अन्य देव आहु कुछ पंडित लोग विद्वान लोग साधु संत लोग ये कहते हैं कि अन्य देव आहु विद्या विद्याया विद्या जो हम अपने पहले पाठ में विचार किए जो चीज जिसे उसको ऐसे मानना उसको विद्या कहते हैं। यहाँ जड़ चतन के दृष्टि से यहाँ अपने ले रहे तब तो जो विद्या और किया दूसरा अविद्या अविद्या अनित्य सूची वाली, इन दोनों को अलग अलग पृथक पृथक रूप से देखे हैं जाने हैं और हमको बताए भी कौन धीर लोग विद्वान लोग विवेकशील व्यक्ति अच्छी तरह से उसको जान करके सोच के साक्षात्कार करके विचचक मतलब अच्छी तरह से उसको जान करके हम लोग उस बात को बताएं और उस बात को हम क्या मान के अपने उसके अनुसरण अनुगमन हमको करना चाहिए ये आज का मुख्य रूप से तो भावक इसमें निकल जा गया है बाकी यहाँ विशेष बात ये बता रहे हैं कि ज्ञान आदि गुणयुक्त से चेतन से सकाशात यह उपयोग भवित्यम योग्य दोनों चीज़ की प्राधान्यता दे रही है भाई जो जड़ वस्तु है सूर्य चंद्र जल वायु अग्नि आदि पदार्थ है उसके बिना भी हम अपने जीविका जीवन निर्वाह कर सकते हैं जी नहीं सकते हैं शरीर को चला नहीं सकते हैं सकाशात यह उपयोग भवित्यम योग्य जो उपयोग हम जड़ वस्तु से कर सकते हो, चेतन वस्तु से नहीं हो सकता है शरीर यात्रा हमारे सीधा सीधा नहीं चल सकता है ये सब बनी पदार्थों के बिना इसलिए संसार में संसार में भगवान ने चीज़ें बनाई हैं, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है नहीं तो शरीर यात्रा नहीं चल सकता विनाशे के इस प्रकार भक्ति भी क्या करेंगे कैसे करेंगे ये साधन है भक्ति के ऐसे न स नयाव भवि योग्य न स अज्ञानयुक्त जड़ से सकाश योजना सिद्ध्य तेतनादी सर्वनत्सगन विज्ञान योगेन धर्मचरण चनोर्विवेक उभयरुपयोग कर्तव्य तो पहले तो बता दिया जान आदि गुणयुक्त से चैतन्य सकाशात उपयोग हमें तो शक्य थी न केवल एक तरफ हम हो जाएं केवल तो वो फिर सदी यात्रा में नहीं चल सकता है दोनों इसीलिए अपने अपने कौन है कणाद मुनि जी का प्रणाध मुनि का दूसरा सूत्र क्या है यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म अभ्युदय के साथ साथ धर्मअर्थ का और काम ये क्या है अभ्युदय के भाग है मुख्य अपने निश्रेयस धर्मपूर्वक अर्थ का उपार्जन और आवश्यकता की पूर्ति ये क्या है अभ्युदय है और इससे परे चल के जब हम निष्काम भावना से अपने काम करते हैं ईश्वर के प्राप्ति के उद्देश्य बना करके जब हम काम करते हैं वो मुख्य के सिद्ध करने वाला होता है तो ये आधार और अधेय ये अभ्युदय एक प्रकार के हमारे आधार है इस आधार के बिना भी हम बैठ, बैठने के तरीका नहीं है तो फिर अपने ध्यान उपासना क्या करेंगे ये जो अभ्युदय है ये भूमि के बराबर काम करता है और निश्च्रेयस जो क्या छाया छाय जिसे छत है दोनों की जरूरत है जीवन जीने के इस अपने अभ्युदय के साथ साथ धर्मपूर्वक अर्थ और अपने जो आवश्यकता की पूर्ति शरीर के लिए है उसको भी करना है उसके बिना हम क्या है भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते हैं और जब हम इस प्रकार के भक्ति पुरस्कार होकर ईश्वर के अपने उपासना और सत्कर्मों को करेंगे कर्तव्यकर्मों करेंगे धर्माचरण करेंगे तब फिर हमको ईश्वर के आशीर्वाद छाया यश छाया अमृतम जिसके आश्रय आधार जिसके आश्रय क्या है जिससे छाया अमृतम उसके आशीर्वाद ही हम क्या है हमारे लिए क्या अमृत है मुख्य स्वरूप है उसके आशीर्वाद हो या तीन लभ्य जिसको वो परमेश्वर पर क्या है चाहता है पर चाहता कब ये भी तो जानना चाहिए बिना पुरुषार्थ के बिना हाथ पे हिलाए क्या है माँ भी अपने बच्चा को दूध नहीं पिलाती कहते हैं तो हम भी बिना पुरुषार्थ के बिना तपस्या के बिना साधना के उस परम तत्व के तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं बाकी ये हम करते हुए जब ईश्वर हमारे ऊपर हमारे पुरुषार्थ को देख के वो प्रसन्न हो जाता है और फिर अपने विवृणते तनुस्वाम अपने शरीर को खोल देता हो अपने पास बुला लेता अपने गोद में बैठा देता हो आश्रय दे देता है हाँ भाई तू पात्र बन गया है और तू तो अपने मुख्य के अधिकारी बन गया है और अपना आनंद में आनंद में तो ज्ञानी गुणयुक्त से चेतन से सकाशात ये उपयोगम भवित जड़ और चेतन के उपयोग बताए जड़ वस्तु के उपयोग तो हम जानते हैं कि अग्नि यह पदार्थ विद्या है ये देखो स्वामी जी कितने अपना राज्यिक प्रयोग करते रहते हैं एक एक चीज़ को उनको पता है मेरे को कुछ पता नहीं भाई गूगल से क्या लाभ होगा है ठीक है ना अपने कपूर का क्या होता है और दूसरे जड़ी बूटी से क्या लाभ होता है वो जो जो जिस चीज़ के जितने जानता है उसके उतने लाभ मिल सकता है जैसे अग्नि अग्नि एक चीज़ है भाई अग्नि विद्या को जान के आज आजकल वैज्ञानिक लोग कितने अपने सारे उद्भावन किए आविष्कार किए यंत्र सोलर जैसे ये अग्नि के तरूप है ना सोलर सूर्य अग्नि के तरूप है ना तो सोलर से कितने उपकार हो रहे सूर्य की अपने किरणों को समझे और उससे लाभ उठा रहे तो कितने बड़े बड़े काम हो बिना प्रदूषण के बिना अपने प्रदूषित ये भी अपने ऊर्जा मिलेगी हमको और ये जो अपने मशीनों से अपने लाइट से अपने जो चल रहे काम उसे प्रदूषण भी होता है दूषित होता वातावरण तो ये अग्नि को तो जाने बाकी जो अपने सोलर तक पहुंच गए सूर्य के किरणों को संचर सं, संरक्षित करके उससे जो लाभ लिया रहे, दिया जा रहा है उससे और प्योर अपने किसी प्रकार के प्रदूषित से रहित अपने लाभ हो रहा है अग्नि से करते हैं कोई चीज़ को जला के करते हैं तो वहाँ भी धुआं निकलते हैं बाकी अग, बाकी मतलब ये इन्हीं चीज़ों को जान करके जी, जो जिस व्यक्ति जितने व्यक्ति गहराई से जान लेता है जिसको वो उतने उसके लाभ उठा सकता है एक अग्नि के हमने उदाहरण दिए ऐसे जल वायु आदि का सबके अपने ले सकते हैं ऐसे परम तत्व जो परमेश्वर है उसको हम ठीक ठीक से जान लेंगे तो उससे भी हम लाभ उठा सकते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को जाने उसके गुण गुणकर्म स्वभाव जो उसको ठीक ठीक जाने और जान कर फिर क्या है उनके अपने जीवन में उतारें केवल जानना नहीं है चतुर्वी प्रकारे विद्या उपयुक्ता होती आगमकालीन स्वाध्याय कालेन प्रवचनकालीन थी। केवल प्रवचन सुन लेने से गुरुजी के पास जाके अपने पाठ पढ़ लिए इतने मत बनने वाली बात है ना उसको फिर अपने स्वाध्याय करें मतलब चिंतन पूर्वक विचारपूर्वक उसका स्टडी करें फिर अपना अभ्यास करें कि भाई जो पाठ पढ़े और चिंतन किया विचार किया उसको दूसरे के सामने प्रस्तुतिकरण करें, उससे भी उसके भय निकल जाता है और एक्सपीरियंस बढ़ जाता है भाई बोल दिया तो फिर अपना आगे क्या करना है जीवन में नहीं तो लोग क्या कहेंगे तो जीवन में उतारने के लिए भी अपना फिर प्रयास करता व्यक्ति तब विद्या क्या है फलवती होती है तो इस मंत्र में खास करके ये बताया जड़ और चेतन दोनों को जाने दोनों को जानने की जरूरत है एक से काम नहीं चलेगा बताया शरीर माध्यम खल धर्म साधन धर्म की सिद्धि में ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें शरीर की कति तो आवश्यक है और इस शरीर को चलाने के लिए भी सब अपने जो पदार्थ है संसार की चीज़ें हैं जलवायु आदि जितने भी पदार्थ हैं इनकी जरूरत पड़ेगा और इन पदार्थों को ठीक ठीक से जान करके उनके हम लाभ उठाएंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो इसी चीज हमको दुख ले दे देते अग्नि को ठीक से नहीं जाने पकड़ लिया थे क्या होता है जल जाता है दुख होता है योगे ना धर्माचरण ना अनयोर विवेकम कृपा इसको विवेक करना है हमको विवेक मतलब जो चीज जैसे उसको ठीक ठीक से जाना विजी पृथक भावे अलग अलग कर देना जो चीज जैसे उसको अलग अलग रख देना है घुला मिलाने करना है तब अपना क्या होगा विज्ञान है ना योग है ना। योग समाधि से एकाग्र चित्त होकर तन्मय होकर के उस चीज़ को हम सोचें विचारें विचलित चित्त जो हो, होता है चंचल चित्त होता है उससे हम क्या इस बात को नहीं जान पाते हैं इसलिए मतलब योगे न चित्ते न योग चित्त एकाग्र चित्त होकर अपने मन को ठीक ठीक से रोक करके विरुद्ध वृत्ति से उस परम तत्व को जाने योगे न और जान करके फिर धर्माचरण करें धर्माचरण अनयोर विवेकम मतलब जड़ और चेतन की जड़ में ये सारे संसार के पदार्थ है चेतन में आत्मा और परमात्मा दो ही चीज है एक, सब, एक एक तरफ से कहते हैं दो ही चीज और दूसरे शब्दों में कहेंगे तो तीन चीज क्या क्या भगरथ जी जानते हैं तीन चीज ईश्वर जी और प्रकृति इसी को दो दूसरे शब्दों में दो चीज़ कहेंगे तो क्या कहते हैं जड़ और चेतन जड़ में ही संसार आ जाएगा मूल प्रकृति से ले के और चेतन में हम आत्मा और परमात्मा तो योग है न धर्माचरण है न तो धर्म का आचरण कहीं भी हम रहें किसी भी वर्ण में हो किसी में आश्रम किसी भी आश्रम में हो बानप्रस्थ हो या गृहस्थ हो या बान ब्रह्मचारी हो सन्यासो या क्षेत्रीय हो या वैश्य हो, हो ब्राह्मण कोई भी हो अपने जो कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना ये क्या है धर्म शास्त्रों में अपने अपने के लिए सबके लिए अलग अलग नियम बना रखे संविधान अलग है राजा तो, तो शत्रु को मारने के भी अपने विधान है उसको मारेगा तो पुण्य मिलेगा बाकी एक ब्राह्मण मारे तो क्या होगा उसको अलग से जल्द जल, जल जाना पड़ेगा तो सबके लिए क्या है नियम व्यवस्था संविधान अलग है तो जिसका जो कर्तव्य कर्म है उसको करेंगे तो उसका पुण्य होता है धर्म होता है तो धर्माचरण है ना धर्माचरण से ही अपने अपने स्थान पर जो आपके लिए लागू है नियम उसका पालन करने से धर्माचरण न अनयोर विवेक दोनों चीज के विवेक करके उभयर उपयोग कर्तव्य जड़ चीजों के भी अपने उपयोग ले लाभ उठाएं और परम तत्व को जान करके फिर अपने जो जीवन का लक्ष्य है त्रिविध दुख तीन दुख क्या क्या है सुरेंद्र जी तीन दुख हाँ आध्यात्मिक दुखि भौतिक दुख, दुख और आदि हाँ तकृत्ता उभर और उपयोग दोनों की लाभ को जान करके जो जीवन का हमारे जो लक्ष्य है तीनों दुख से पूरी तरह से छूट जाना ये हमारे लक्ष्य है और इस दोनों चीज़ मतलब जड़ और चेतन को जाने बिना ये काम नहीं हो सकता है दोनों के ठीक-ठीक से जाने और उसका यथाजग्य व्यवहार उपयोग कर्तव्य का पालन करके अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें तो हमारी जो लक्ष्य है वो हमारे सिद्ध हो सकता है अब कोई बात तो थोड़े मेरे पूछ सकते हैं इसी के विषय में शांति पाठ शांतिरक्षी शांतिरा शातिषय शा वनय शांति देवा शांति ब्रह्म शाति सर्वं शांति शांतिरव शाति श्या शांति रेदी ओ शांति शाति शाति नमस्कार नमस्कार की बहुत सी छत पे छत से उतार आज अभी छत पे पड़ी ऊपर ऊपर नहीं नहीं नीचे ना सब पर भर के घोड़ा पर डलवाई थी ऊपर में तो अभी कुछ नहीं, नहीं, नहीं। बस दिन में कोई धरती तो तो तो तो तो तो के, के, के ना थी द्वारा वैसे के ठीक है ना वो अपना हमारा कागज जो था वो दिया था लिख लिया है ठीक है अभी बाद में